शो टॉक प्रेम रंग रस ओढ़ चदरिया नंबर फोर पहला प्रश्न आपकी बातें सुनता हूं तो लगता है कि जब आप कहते हैं तो परमात्मा होगा ही फिर भी मन प्रमाण मांगता है परमात्मा का प्रमाण क्या है परमात्मा का कोई प्रमाण नहीं और न परमात्मा का कोई प्रमाण हो सकता है क्योंकि परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं जो उसका प्रमाण बन सके परमात्मा ही है रत्ती भर भी स्थान शेष नहीं है जहां परमात्मा का प्रमाण अपना आवास बना सके जो है वह परमात्मा है प्रमाण भी होगा तो वह भी परमात्मा ही होगा परमात्मा का प्रमाण मन जरूर मांगता है और मन के प्रमाण मांगने के गहरे कारण हैं प्रमाण मांगने में ही परमात्मा नहीं है ऐसा मन को आभास मिलना शुरू हो जाता है क्योंकि प्रमाण तो परमात्मा का कोई है नहीं दिया नहीं जा सकता कभी दिया नहीं गया कभी दिया भी नहीं जाएगा और जिन्होंने दिए हैं सब झूठे प्रमाण हैं बच्चों को समझाने की बातें हैं उनसे कुछ मन की तृप्ति नहीं होती आस्तिक के पास प्रमाण नहीं होता प्रेम होता है नास्तिक के पास तर्क होता है इतना भेद है आस्तिक और नास्तिक में ऐसा <auspartear Dominican> <k Zakkh blocking> मत सोचना कि आस्तिक के पास प्रमाण है और नास्तिक के पास प्रमाण नहीं आस्तिक के पास प्रेम है कोई प्रमाण नहीं प्रेम चिंता भी नहीं करता प्रमाणों की प्रमाण प्रेम की भाषा में भी नहीं आते नास्तिक के पास तर्क है प्रमाण उसके पास भी कोई नहीं है पक्ष में या विपक्ष में प्रमाण तो हो ही नहीं सकता लेकिन तर्क की एक सुविधा है अगर परमात्मा सिद्ध न हो सके तो मन को बचे रहने के लिए उपाय मिल जाता है अगर प्रकाश नहीं है तो अंधेरा बच सकता है और अगर प्रकाश है तो अंधेरे को मिटना होगा आस्तिक वही है जिसका मन मिट गया नास्तिक वही है जो कहता है पहले प्रमाण चाहिए और प्रमाण मिलेंगे नहीं मन को मिटने का कारण ना आएगा परमात्मा के संबंध में प्रमाण मांगना मन की बड़ी गहरी चालबाजी तुम सौंदर्य है फूल में इसका प्रमाण मांगो प्रमाण नहीं मिलेगा सौंदर्य है तुम भी जानते हो सौंदर्य है किसी सुबह सूरज की ताजी ताजी किरणों में तुमने कमल के फूल को खिलते देखा क्या कह सकोगे कि सौंदर्य नहीं है नहीं अभिभूत हो गए हो नहीं हृदय में कुछ आंदोलित हो उठा है रात तारों से भरी और तुम अछूते रह गए हो और आकाश अनंत रहस्यों से परिपूर्ण और तुम्हारा हृदय नाचा नहीं है लेकिन प्रमाण क्या है तारे सुंदर हैं इसका प्रमाण क्या है और कमल सुंदर है इसका प्रमाण क्या है क्या किसी स्त्री किसी पुरुष किसी मित्र के प्रेम में नहीं पड़े हो और आंखें जादू से नहीं भर गई हैं और रूप में कुछ अरूप की झलक नहीं मिली आकार में कहीं कहीं निराकार की पगध्वनि नहीं सुनाई पड़ी कभी किन्हीं आंखों में झांककर जीवन की अति रहस्यमयता का बोध नहीं हुआ है हुआ है इतना अभागा कौन है कि जिस जीवन में कभी भी ऐसा कोई अनुभव ना हुआ हो जो प्रमाणातीत है लेकिन तुमने प्रमाण नहीं मांगा प्रमाण मांगते तो कमल तो रह जाता है कमल क्या कीचड़ ही रह जाती सौंदर्य विलीन हो जाता प्रमाण मांगते आकाश तारों से भरा रह जाता है लेकिन रात्रि का काव्य और रात्रि का रहस्य और रात्रि का संगीत सब विलीन हो गया होता प्रमाण मांगते तो स्त्री तो रह जाती हड्डी मांस मज्जा की देह लेकिन उसमें छलक आया अज्ञात तत्म तिरोहित हो जाता लेकिन तुमने वहां प्रमाण नहीं मांगे या जिन्होंने मांगे हैं उनके लिए सौंदर्य भी नहीं है सत्य भी नहीं है परमात्मा भी नहीं प्रेम भी नहीं शुभ भी नहीं आनंद भी नहीं उनके लिए बचता क्या है उनके लिए कुछ भी जीवन योग नहीं बचता खाते बही करो रुपए पैसे का हिसाब लगाओ धनदौलत जोड़ो फिर उनके पास व्यर्थ कूड़ा करकट इकट्ठा करने के लिए ही उपाय बचता है क्योंकि जीवन में जो भी महिमावान है वो उनके हाथों के बाहर हो जाता है, जिसे तुमने इंकार कर दिया उसके द्वार तुम्हारे लिए बंद हो गए जिस मंदिर को तुमने नकार दिया वह मंदिर तुम्हारे लिए ना रहा जीवन में प्रमाण है छुद्र बातों के व्यर्थ बातों के जीवन में प्रमाण नहीं है विराट के अनंत के शाश्वत के अगर तुम तो मुझसे पूछो तो मैं तो यह कहूंगा अच्छा है कि परमात्मा का कोई प्रमाण नहीं नहीं तो कैसे करते हो उसे प्रेम कोई गणित को प्रेम करता है दो दो चार होते ये बात पक्की मगर इसको प्रेम करोगे दो दो चार होते हैं, ये बात बिल्कुल सुनिश्चित इसे सिर पिल्ले के नाचोगे कहते हैं सौपिनहार पश्चिम का एक बड़ा विचारक जब पहली बार उपनिषद पढ़ा तो उपनिषदों को सिर पिल्ले के नाचने लगा मित्रों ने पूछा पागल हो गए हो कोई किताबों को लेके सिर पे नाचता है लेकिन सापिनहोर ने कहा ये किताबें होती तो मैं भी नहीं नाचता ये किताबें नहीं हैं। किताबें तो मैंने भी बहुत देखी इनमें कुछ है जो किताबों में होता ही नहीं इनमें किसी दूर की भनक है किसी बहुत सुदूर के तारे की झलक इन किताबों के कारण मुझे पहली दफे जीवन में महिमा मालूम हुई लेकिन क्या सापिनहोर के नृत्य के लिए कोई प्रमाण गणित की किताब लेके नाच सकता था सापिनहार अल्बर्ट आइंस्टीन की सापेक्ष बात की सिद्धांत की किताब लेके नाच सकता था सापिनहार नहीं नाच कहां पैदा होगा गणित में गणित का आंगन बहुत छोटा नाच कैसे पैदा होगा गीत कैसे जन्मेगा गणित में गीत के पैदा होने के लिए अवकाश कहां है गीत के लिए थोड़ा रहस्यपूर्ण कुछ चाहिए जो पकड़ में आता भी हो और ना भी आता हो जो हाथ में छूता भी हो और मुट्ठी में बंधता भी ना हो कुछ ऐसा जिसकी झलक तो मिलती हो लेकिन स्पष्टता ना होती हो कुछ रहस्यमय की प्रतीति हो तो गीत जन्मे तो नृत्य उठे तो भजन हो तो प्रार्थना हो और तो ही परमात्मा है तुम कहते हो आपकी बातें सुनता हूं तो लगता है कि जब आप कहते हैं तो परमात्मा होगा ही ऐसे लगने से कुछ सार नहीं मेरी बातें सुनकर लगेगा तो किसी और की बातें सुनकर खो भी जाएगा बातों का कोई भरोसा है मेरी बातें सुन के लगेगा तुम्हारा मन उनके विपरीत बातें खोज लेगा हर बात के विपरीत बात खोजी जा सकती है ऐसी कोई बात ही नहीं होती जिसका खंडन न किया जा सके हर शब्द के विपरीत शब्द होता है शब्द बनते ही विपरीतता से प्रेम है क्योंकि घृणा है करुणा है क्योंकि क्रोध है दिन है क्योंकि रात है जन्म है क्योंकि मृत्यु है शब्द तो बनते ही द्वंद से और जिससे एक सिद्ध होता है उसी से दूसरा सिद्ध हो जाता है जन्म से ही तो मृत्यु सिद्ध होती है ना अगर जन्म ना होता तो मृत्यु भी ना होती अगर जन्म सिद्ध हो गया तो मृत्यु भी सिद्ध हो गई मित्र ही तो शत्रु बन जाते हैं ना अगर कोई मित्र ही ना बनता तो दुनिया में शत्रु भी ना होते अपने ही तो पराये हो जाते इसलिए तो पराये हो जाते हैं कि अपने हो सके थे अपने होने की संभावना पराए होने की संभावना है तो जो तर्क पक्ष में हो सकता है वही विपक्ष में हो सकता है तर्क तो वैश्य जैसे होते उनकी कोई निष्ठा नहीं होती तर्क तो वकील है जो उनके दाम चुका दे उनके साथ हो जाते मैंने सुना है मुल्ला नसरुद्दीन अपने वकील के पास गया अपने वकील को उसने अपना पूरा मामला समझाया और जैसा कि वकील कहता जैसा कि कोई भी वकील कहता कहना ही चाहिए नहीं तो वकील चले कैसे जिए कैसे वकील ने कहा बिल्कुल मत घबराओ तुम्हारी जीत सुनिश्चित है सब तर्क तुम्हारे पक्ष में सब कानून तुम्हारे पक्ष में विपरीत आदमी के हार में कोई शक ही नहीं 100 प्रतिशत तुम जीतोगे मुल्ला उठ खड़ा हुआ उसने का नमस्कार तो चलते उसने कहा लेकिन जाते कहा हुँ? उसने कहा यह तो मैंने अपने विपरीत आदमी के तरफ से जो तर्क थे वो दिए थे अगर हार मेरी निश्चित है तो नमस्कार फिर कहे कि फीस चुकानी और कहे कि झंझट में पड़ना लेकिन तुम अपने तर्क कहते तो भी वकील यही कहता तुमने अपना मामला समझाया होता तो भी वकील यही कहता उसे कहना ही चाहिए उसका काम ही यही है उसे इससे प्रयोजन नहीं कि सत्य क्या है उसे प्रयोजन इससे है कि तार्किक रूप से किस चीज का समर्थन किया जा सकता है और हर चीज का समर्थन किया जा सकता है तार्किक रूप से ऐसा अब तक कोई भी विचार नहीं है जगत में जिसके लिए तार्किक समर्थन न खोजा जा सके और तार्किक विरोध न खोजा जा सके और मजा ऐसा है कि तर्क का समर्थन और तर्क का विरोध दोनों समतुल होते इसलिए जो बुद्धिमान है वो तर्क में नहीं पड़ते क्योंकि वो जानते हैं कि दोनों समतुल हो जाते हैं एक दूसरे को काट दे देते अगर 50 प्रतिशत तर्क पक्ष में है तो पचास विपक्ष में होता जिनके पास आंखें हैं वो इस सत्य को देखकर तर्क को गिरा ही देते हैं वो कहते हैं तर्क से निर्णय होगा ही नहीं फिर निर्णय कैसे होगा जब तर्क से निर्णय नहीं होता तब प्रेम से निर्णय होता है जब बुद्धि से निर्णय नहीं होता तब हृदय से निर्णय होता है जब विचार से निर्णय नहीं होता तब अनुभव अनुभूति से निर्णय होता है मेरी बातें सुन के अगर तुमको लगा कि ईश्वर है तो आश्रम के बाहर जाते जाते खो जाएगा घर पहुंचते पहुंचते भूल जाएगा बात का कोई भी मूल्य नहीं कितनी ही प्यारी बात हो बात तो बात ही बात है बातों के भरोसे मत रुकना बातों के भरोसे ही लाखों करोड़ों लोग रुके हैं और परमात्मा से वंचित रह गए किसी को आस्तिक की बात अच्छी लग गई वह भी वंचित रह गया और किसी को नास्तिक की बात अच्छी लग गई है वो भी वंचित रह गया जो काबा में बैठा है वो भी वंचित रह गया है और जो क्रेमलिन में बैठा है वो भी वंचित रह गया है क्योंकि बात अच्छी लगी और परमात्मा संबंध बात से नहीं जुड़ता जहां बातें गिर जाती है, वहां संबंध जुड़ता ऐसे में तुमसे फिर से कह दू विचार से नाता नहीं जुड़ता परमात्मा से निर्विचार से जुड़ता है मेरी बात भी तो एक विचार देगी एक तरंग पैदा करेगी एक ऊहा उठाएगी तुम चिंतन मग्न हो जाओगे और परमात्मा का संबंध चिंतन से नहीं होता मनन से नहीं होता जहां मन और चिंतन दोनों ठहर जाते जहां दोनों थिर हो जाते जहां विराम आ जाता है जहां ना सोच है ना विचार है जहां केवल शुद्ध अस्तित्व है बस वहीं परमात्मा से संबंध और फिर प्रमाण नहीं पूछे जाते फिर तो प्रमाणों का प्रमाण हाथ लग गया स्वाद लग गया जिस आदमी ने स्वाद लिया है मिठास का तुम तो उससे लाख कहो कि प्रमाण क्या है वो कहेगा प्रमाण हो या ना हो लेकिन स्वाद मैंने लिया है लाख प्रमाण विपरीत हो तो भी मेरे स्वाद को खंडित नहीं कर सकते और जिस आदमी ने नीम की कड़वाहट चखी है तुम लाख प्रमाण इकट्ठे करो कि नीम मीठी वो कहेगा होंगे तुम्हारे प्रमाण ठीक प्रमाणों की तुम जानो मगर मैं नीम को जानता हूं मैंने अनुभव किया है नीम मीठी नहीं अनुभव के अतिरिक्त और कोई बात निर्णायक नहीं और अनुभव आसान है विचार कठिन है क्योंकि विचार के सिलसिले का कोई अंत नहीं होता चलता ही जाता एक विचार से दूसरे विचार की शाखाएं निकलती शाखाओं में से प्रशाखाए और विचार का जाल फैलता चला जाता है और फिर एक दिन तो, तो तुम इसकी इतनी मुश्किल में पड़ जाओगे कि विचार का निष्कर्ष लेना तो दूर अब इस विचार के उपद्रव से वापस कैसे लौटे इतना जाल फैला लिया अब इसे कैसे सिकोड़े नहीं मेरी बातें सुनकर परमात्मा लगे इसका कोई मूल्य नहीं मुझे अनुभव करो मेरी उपस्थिति को अनुभव करो यहां बैठे लोगों के आनंद शांति को प्रीति को अनुभव करो यहां नाचते हुए लोगों के नाच को अपने भीतर उतरने दो यहां गीत गाते लोगों का गीत तुम्हारे कानों पर पड़े तुम्हारे हृदय पर चोट करे तो शायद इन वृक्षों से पूछो ये चुपचाप धूप में खड़े हुए वृक्ष आकाश से पूछो सूरज से पूछो सूरज निकला है और तुम पूछते हो कि सूरज का प्रमाण क्या है तो हम यही कहेंगे कि आंख खोलो और देखो और कोई प्रमाण नहीं सूरज निकला है और तुम पूछते हो कि सूरज का प्रमाण क्या है इससे सिर्फ एक ही बात सिद्ध होती है कि या तो तुम अंधे हो और या फिर तुमने आंख बंद कर रखी और दूसरी ही बात सच है अंधा कोई पैदा ही नहीं होता आध्यात्मिक अर्थों में कोई अंधा पैदा नहीं होता आध्यात्मिक अर्थों में हम केवल बंद किए हैं आंख और अपने आप को अंधा मान बैठे दहके हैं डाल पर अंगार या सुमन सुलगा पलास वन पीला रुमाल बांध गेंदा तो छैला है सरसों को छेड़ रहा अलसी तक फैला है गेहूं की बाल पर कस्ता प्रणय वचन मनमथ रहा मदन मौसम का आम्र मुकुट कलगी है भौरों की मौसम का आम्र मुकुट कलगी है मोरों की कोयल का सौहर है सहनाई भौरों की मन की चौपाल पर यह रूप की दुल्हन का प्यार से वरण कमल कुंज अफीम के खिलते फूलों पर किसको आपत्ति हुई मन पसंद भूलों पर गदराए गाल पर यह फागुनी फबन सब सुनहले सपन रंगों में सब भीगे तू ही क्यों कोरा है जो न छुए भीतर तक फाग वह छिछोरा है सिकने क्यों भाल पर हैं क्यों भरे नैन मेरे उदास मन इतना ही पूछो तुम्हारा चित्त बड़ा उदास होगा तुम्हारा चित्त बड़ा दुविधाग्रस्त होगा तुम्हारा चित्त बड़ा विक्षिप्त होगा जो परमात्मा का प्रमाण मांगने चला है ये रोग का लक्षण स्वस्थ चित्त को तो परमात्मा दिखाई पड़ता ही है परमात्मा ही दिखाई पड़ता है और कोई दिखाई नहीं पड़ता दहके हैं डाल पर अंगार सुमन जरा पूछो तो फूलों से पूछो सुलगा है पलास वन सारा जंगल पलाश के फूलों से लदा हुआ है और तुम पूछते हो सौंदर्य कहां पीला रूमाल बांध गेंदा तो छैला है जरा छैले से पूछो इस गेंदे से पूछो पीला रूमाल बांध गेंदा तो छैला है सरसों को छेड़ रहा अलसी तक फैला है गेहूं की बाल पर कस्ता प्रणय वचन मनमथ रहा मदन चारों तरफ प्रेम का एक अपूर्व रास रचा हुआ है सब तरफ तीर छोड़े जा रहे हैं प्रेम के फूलों से फूलों पर पक्षियों से पक्षियों पर पशुओं से पशुओं पर तारों से तारों पर इन तीरों को अनुभव करो इन तीरों की प्यारी चुभन को अनुभव करो मौसम का आम्रमुकुट कल की है मोरों की कोयल का सौहर है सहनाई बौरों की मन की चौपाल पर यह रूप की दुल्हन का प्यार से वरण ये चारों तरफ ये रूपायत लोक ये रूप मग्न अस्तित्व ये मस्त प्रकृति और तुम पूछते हो परमात्मा का प्रमाण क्या है जिससे किसी ने पूछा हम क्या करें तो जीसस ने कहा पूछ लो मछलियों से खड़े होंगे झील पर कहा पूछ लियो पूछ लो लोमड़ियों से भागती होंगी इन लोमड़ियां झील के तट पर कि पूछ लो फूलों से मुझसे क्यों पूछते हो फूल क्या कर रहे प्रतिपल आराधना में लीन प्रतिपल अर्चना में डूबे मछलियां क्या कर रही मार रही डुबकी सागर में डुबकी पर डुबकी और हम भी परमात्मा के सागर की मछली उसके तट पर खिले फूल हमारे भीतर भी वही मनुष्य का रूप लिया है जो गुलाब में गुलाब है और गेंदे में गेंदे है वही हम में मनुष्य वो जो गेंदे में पीला है और गुलाब में लाल है वही तो हम में खिला है हम भी तो उसी के फूल हैं पीला रुमाल बांध गेंदा तो छैला है सरसों को छेड़ रहा अलसी तक फैला है गेहूं की बाल पर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 पर ये फागुनी पवन सब सुनहरे सपन रंगों में सब भींगे तू ही क्यों कोरा है मैं तुमसे यही पूछता हूं तुम तर्क पूछते प्रमाण पूछते खोली आ गई फाग आ गई लोगों ने पिचकारियों में रंग भर लिए और तुम अभी प्रमाण पूछ रहे हो कि रंग होते हैं या नहीं भरो पिचकारी लो फाग रंगों में सब भींगे तू ही क्यों कोरा जो न छुए भीतर तक वह फाग छिछोरा है सिकने क्यों भाल पर हैं क्यों भरे ने मेरे उदास मन तर्क की आकांक्षा उदास चित्त से उठती है रुग्ण चित्त से उठती है प्रमाण मांगता ही वही है जिसने आंख बंद कर रखी है जिसने चित्त को ऊपर चट्टाने रख छोड़ी जो चित्त के रस झरने को बहने नहीं देता है नहीं तो परमात्मा ही परमात्मा है तुम ऐसा नहीं पूछोगे कि परमात्मा के लिए क्या प्रमाण है तुम उल्टी ही बात पूछोगे तुम पूछोगे कि प्रमाण तो इतने हैं परमात्मा कहां है अभी तुम पूछते हो कि प्रमाण बिल्कुल नहीं परमात्मा है परमात्मा कहां है जो आंख खोल के देखोगे तो पूछोगे प्रमाण ही प्रमाण द्वार द्वार प्रमाण ही प्रमाण परमात्मा कहा है जिसके इतने प्रमाण है वह छिपा कहा है कैसे छिपा होगा लोग खिले उमर के फूल समर्पित होने का उल्लास महक उठा है मन का महुआ मैं अपनी सौरभ से पागल पंख रेशमी फूटे तन को अंगों में बिखरा पराग परागदल टेसूसी देती दे यही पहला यौवन मधुमास केस गूंथ देती है मावस पूनम मल जाती है उपटन शाम सुबह मेहंदी रच देती मलया सांसों में चंदन घन देते काजल आंच नैन में सिमटा है आकाश मौन समर्पण का सुख पावन उत्सर्गों का मधुरिम उत्सव आग्रह भरा निवेदन मन का बरसे आज प्रणय का आसव अब सपनों का नैपथ्य दे रहा प्रीतम का आभास तुम जरा सजग हो जाओ तर्क मत मांगो थोड़ा चैतन्य मांगो तुम जरा होश से भर जाओ अब सपनों का नैपथ्य दे रहा प्रीतम का आभास और तुम्हें जगह जगह से उसी के चरण चिन्ह सुनाई पड़ने लगेंगे हर चरण चिन्ह में उसी का चरण चिन्ह दिखाई पड़ने लगेगा नहीं तर्क नहीं जरा और अमूर्छा चाहिए होश चाहिए ध्यान चाहिए तर्क नहीं ध्यान चाहिए प्रमाण नहीं थोड़ी और प्रीति चाहिए और सघन प्रीति चाहिए रंगों में सब भीगे तू ही क्यों कोरा है तुम पूछते हो फिर भी मन प्रमाण मांगता है परमात्मा का प्रमाण क्या है परमात्मा है प्रमाण कोई भी नहीं मैं कोई दर्शन शास्त्री नहीं हूं न कोई धर्मशास्त्री हूं नहीं मैं परमात्मा के लिए प्रमाण जुटाता हूं मैं तो परमात्मा को ही तुम्हारे लिए उपलब्ध कराता हूं सीधे सीधे ऐसे उधार उधार क्यों ऐसे बासे बासे क्यों ऐसे उल्टी तरफ से कान को क्यों पकड़ना यू पीछों के दरवाजों से क्यों घुसना जबकि मंदिर ने मुख्य द्वार पर स्वागत के तोरण बांधे बंधनवार सजाई सहनाई बजाई जबकि निमंत्रण मिला है तो चोरों की तरह प्रवेश क्यों नहीं मैं प्रमाण कोई नहीं देता लेकिन एक ऊर्जा का क्षेत्र जरूर यहां निर्मित हो रहा है जिसमें डूबोगे तो प्रमाण ही प्रमाण मिल जाएंगे इतने कि इकट्ठे भी करना चाहोगे तो कर न पाओगे जो यहां प्रमाण मांगने आया है खाली लौट जाएगा हां हो सकता है उसे मेरी बातें अच्छी लगें, मगर अच्छी बातों का क्या मूल्य अच्छी बातों का उतना ही मूल्य है जैसे पाकशास्त्र में लिखे हुए सुस्वादु भोजनों के संबंध में कोई पढ़े खूब पढ़े मगर भूख ना भरेगी ऐसे कि जल के सरोवर की तस्वीर को खूब ध्यान मग्न होकर देखे प्यास ना बुझेगी ऐसे जीवंत संस्पर्श चाहिए सुनते हो इन पक्षियों की आवाजों को इनमें है प्रमाण आंख खोलो प्रकृति को निहारो और तुम रत्ती रत्ती पर कण कण पर उसी के हस्ताक्षर पाओगे उसके ही हस्ताक्षर परमात्मा सृजन की अनंत ऊर्जा है जो है उससे जो है उसके द्वारा है जो है उसमें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 क्या गंतव्य क्या पाओगे क्या नहीं पाओगे कुछ भी मत पूछो इस भोरे को गुनगुन -गुन करने दो कहीं भी मत जाने दो एक घड़ी ऐसी है जब ये बिल्कुल ऐसा ही गुनगुन -गुन करता रहेगा बिना किसी कारण के एक सुनिश्चित शक्ति इकट्ठी हो जाएगी जब तब ये उड़ान भरेगा जैसे हवाई जहाज उड़ता है ना आकाश में तो पहले तो जमीन पर चलता है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 अनिर्वचनी रहस्य को अनुभव कर रहे हो, होने तो संग्रीत शीघ्र प्रार्थना का भी जन्म सुनिश्चित है तीसरा प्रश्न अकेलापन इतना महसूस हो रहा है कि घबरा जाती हूं और उदासी घेर लेती है क्या करूं प्रभु मार्गदर्शन करें धर्म भारती अकेलापन हमारी आत्यंतिक नियति है उससे बचने का कोई उपाय नहीं अकेले हम हैं और बचने की जितनी हम चेष्टाएं करते हैं वही तो संसार है और बचने की चेष्टाएं सब व्यर्थ हो जाती हैं वही तो वैराग्य है और जब हम बचने की सारी चेष्टाएं छोड़ देते हैं वही तो ध्यान है अकेले हम हैं और चाहते हैं कि अकेले ना हो यहीं से भूल शुरू होती क्यों अकेले होने में क्या कठिनाई है अकेले होने में बेचैनी क्या है अकेले होने में भय क्या है अकेले होने में बुराई क्या है अकेले होने में दुख तुमसे किसने कहा है जानने वाले तो कुछ और कहते पूछो नानक से कबीर से मलुक से पूछो दुलंदाज से जानने वाले तो कुछ और कहते जानने वाले तो कहते हैं कि उस परम एकांत में ही आनंद की वर्षा होती अमृत के मेघ झरते हजार हजार सूरज निकलते उस परम एकांत में लेकिन आदमी भाग रहा है भाग रहा है अकेले से डर रहा है हमें बचपन से ही अकेले होने का भय पकड़ा दिया गया है किसी बच्चे को मां बाप अकेला नहीं छोड़ते कोई ना कोई मौजूद होना चाहिए और मां बाप को जरा भी ख्याल नहीं कि बच्चा नौ महीने तक पेट में बिल्कुल अकेला था एक बार भी नहीं रोया एक बार भी चीख पुकार नहीं मचाई एक बार भी नहीं कहा कि मुझे बहुत डर लगता है। नौ महीने बिल्कुल अकेला था अकेला ही नहीं था गहन अंधकार में था वहां सूरज की किरण भी नहीं जाती मगर मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि वे नौ महीने ही बच्चे के जीवन में सर्वाधिक आनंद के दिन थे और उन्हीं की याद के कारण आदमी मोक्ष की तलाश करता मनोविज्ञान की तो ये व्याख्या है मोक्ष की तलाश की कि वो जो नौ महीने बच्चे ने जाने परम एकांत शांति के और विराम के उनकी स्मृति उसे पीछा करती उसके अचेतन में अब भी वो याद सरकती सुखद क्षण अब भी उसकी स्मृति में डोलते वह सुवास अभी भी उसको घेरे रहती और वो उसी की तलाश कर रहा है मनोविज्ञानकों के हिसाब से तो मोक्ष की खोज गर्भ के एकांत शून्य शांत विराम की खोज मनोवैज्ञानिक यह भी कहते हैं कि आदमी जो सुंदर सुंदर घर बनाता है वो भी उसी गर्भ की आकांक्षा में बनाए जाते अच्छा मकान बनाते हैं अच्छा कमरा बनाते हैं उसमें खूब फर्नीचर सजाते हैं गद्दे गद्दियां लगाते हैं जितना भी स्वागत करता हुआ मालूम पड़े जितना भी विश्रामपूर्ण हो उतना ही अच्छा लगता है अमेरिका में तो एक नया प्रयोग चल रहा है जिसमें एक जो प्रयोग महत्वपूर्ण है मसीने अगले महीने तक यहां भी आ जाएंगी और यहां भी ध्यानी उसको शुरू करेंगे महत्वपूर्ण प्रयोग है इस सदी में जो ध्यान की नई सी नई प्रक्रिया खोजी गई उनमें से एक है एक टैंक बनाया है वैज्ञानिकों ने ठीक गर्भ के आधार पर उसको जमीन के नीचे गड़ा देते हैं गहन अंधकार होता है उसमें साउंड प्रूफ होता है उसमें कोई आवाज बाहर से भीतर नहीं आती उसमें जो जल होता है वो ठीक वैसा ही रासायनिक होता है जैसा मां के पेट में जो जल होता है जिसमें बच्चा तैरता है मां के पेट में जो जल होता है उसमें इप्सम साल्ट की इतनी मात्रा होती है कि बच्चा डूब नहीं सकता जैसे तुमने सुना होगा यूरोप में डेड सी सागर उसको इसलिए मुर्दा सागर कहते हैं कि उसमें कोई डूब नहीं सकता उसमें मछली भी नहीं होती क्योंकि मछली भी डूब नहीं सकती उसमें मछली को होने के लिए डूबना तो जरूरी है वो पानी के भीतर रहेगी उसमें कोई डूब ही नहीं सकता उसमें इप्सम साल्ट की इतनी मात्रा है कि तुम बिना तैरने वाले को फेंक दो तो भी उसके ऊपर ही उतराता रहेगा शरीर से पानी का वजन ज्यादा है शरीर हल्का पड़ जाता है मां के पेट में इप्सम साल्ट की इतनी मात्रा होती है कि छोटा सा बच्चा नहीं तो कभी का डुबकी खा जाए पेट में पानी ही पानी भरा रहता है। वो जो मां का पेट इतना बड़ा दिखाई पड़ता है उसमें तुम ये मत सोचना कि इतना बड़ा बच्चे की वजह से दिखाई पड़ता उसमें बड़ा कारण तो पानी का भरा होना है और तुमने देखा जब स्त्रियां गर्भवती होती तो नमक ज्यादा खाने लगती उनको नमकीन चीजें पसंद आने लगती उसका कुल कारण इतना है कि वो पानी जो भीतर पेट में भरा है उसको नमक ही नमक चाहिए जितना नमक मिल सके उतना अच्छा यहां तक हाल तो हो जाती है कि स्त्री दीवालों का चूना निकाल के खाने लगती मिट्टी खाने लगती सौंधी मिट्टी जिसमें थोड़ा सा नमकीन स्वाद होता गांव की स्त्रियां तो अक्सर खेत की मिट्टी खा लेती उस टैंक में ठीक उतनी ही मात्रा में रासायनिक द्रव्य होते हैं जितने मां के पेट में होते हैं। उस टैंक में आदमी को छोड़ देते उसमें तुम डूब नहीं सकते तुम लाख उपाय करो तो नहीं डूब सकते उसमें तुम तैरते ही रहते हो और गहन अंधकार और तुम्हारी नाक से बस एक नली जुड़ी रहती जैसे मां के पेट में तुम तो मां से जुड़े रहते हो श्वास लेने के लिए ऐसी ही बस एक नली जुड़ी रहती जिससे ऑक्सीजन आता रहता इस टैंक में घंटे दो घंटे रहने पर अपूर्व अनुभव होते शांति के शून्य के देह रहितता के उस टैंक का नाम ही उन्होंने रखा है समाधि टैंक उनके लिए कोई और अच्छा मिला भी नहीं पश्चिम की भाषा में है भी नहीं कोई और अच्छा नाम उस टैंक में कुछ अर्थ तो है वैज्ञानिक अर्थ है उसमें जो दो तीन घंटे रह आता है उसको पहली दफा फिर से पुनः याद आ जाती मां के गर्भ में रहने की और उस शांति की उस आनंद की वैज्ञानिक तो यही कहते हैं कि ध्यान की प्रक्रियाएं भी उसी अवस्था में ले जाती बिना बाहरी उपकरणों के ध्यान की प्रक्रिया भी उसी अवस्था में ले जाती मोक्ष की स्वर्ग की खोज भी उसी की खोज है। घरों में भी हम जो अपने कमरों को बनाते हैं वो इस ढंग से बनाते हैं कि वो सब तरह से हमें उत्तप्त रखें प्रसन्न रखें प्रफुल्ल रखें शांत रखें मगर अब तक ठीक ठीक मां के पेट का अनुभव कोई भी चीज पूरी पूरी तरह नहीं दे पाई है लेकिन मां के पेट में नौ महीने बच्चा अकेला रहता है ना तो भयभीत होता है ना चिंतित होता है ना सोचता कि क्लब चले जाएं, कि रोटरी के मेंबर बन जाएं, कि होटल हो आए कि ताश ही खेलने कुछ नहीं तो समय काटें, कि चलो फिल्म देखाए चलो गपशप करें पड़ोसियों से कुछ भी नहीं नौ महीने बिल्कुल सन्नाटा है तो एक बात तो निश्चित है कि तुम स्वभाव से एकांत में रहने को बने हो और स्वभाव से एकांत में तुम्हें रस है कोई दुख नहीं मगर पैदा होते ही से उपद्रव शुरू होता है जैसे ही बच्चा पैदा होता है वैसे ही उसे दूसरे की जरूरत मालूम होने लगती मां के बिना भूखा हो जाता है मां की जरूरत मां के स्तन की जरूरत इसलिए लोगों के मन में मां के स्तन की प्रतीक्षा जीवन भर बनी रहती चित्रकार स्तन बनाते हैं मूर्तिकार स्तन बनाते हैं खजुराहो हो कि कोणार्क हो बस स्तन ही स्तन और ऐसे स्तन जो कि होते भी नहीं इतने बड़े बड़े स्तन की स्त्रियां चल भी ना सकें चलें तो गिर जाए कविताएं इस तन की हर चीज इस तन के आसपास घूमती कुछ कारण होना चाहिए गहरा कारण होना चाहिए कारण यही है कि बच्चे का पहला अनुभव इस जगत का स्तन का अनुभव है और पहला अनुभव महत्वपूर्ण अनुभव है और पहले अनुभव की छाप जिंदगी भर पीछे रहती मैं एक बूढ़े आदमी को देखने गया था वो मर रहे थे उनकी उम्र कोई अठहत्तर वर्ष थी कमरे में कोई भी न था सिर्फ उनकी पत्नी थी उन्होंने पत्नी से कहा कि तू बाहर जा मुझे आपसे कुछ निजी बात करनी उनकी पत्नी बाहर चली गई मैं भी थोड़ा हैरान हुआ कि निजी बात शायद वो कुछ ध्यान समाधि उन्होंने मुझसे कहा सिर्फ एक बात पूछनी कि मैं मरने के करीब आ गया मौत करीब है मगर स्त्री के स्तनों में, में मेरा रस नहीं जाता मर रहा हूं लेकिन वो जो मेरी महिला डॉक्टर है वो देखने आती तो मैं मौत की भूल जाता हूं उसके स्तन देखने लगता हूं तो मैं तुमसे ये पूछता हूं कि मेरे 78 वर्ष की उम्र सब जिंदगी देख ली मगर ये स्तन से मेरा रस क्यों नहीं जाता इसका कारण क्या होगा और मैं किसी से पूछ भी नहीं सकता ऐसे तो मुनि महाराज भी आते मगर उनसे मैं पूछूं तो वो बहुत नाराज हो जाएंगे आपसे ही पूछ सकता हूं मैंने कहा यह बात सीधी सादी है सच तो ये है कि जैसे जन्म के समय पहली याद स्तन की आती है वैसे अक्सर मरते वक्त भी आखिरी यादन स्तन की आती है जिन्होंने इस पर खोजबीन की है पूरब के देशों में उनका कहना है कि मरते वक्त आदमी आखिरी क्षण में स्तन की याद करते ही मरता है वही उसकी नए गर्भ में प्रवेश की यात्रा है वर्तुल पूरा हो गया लेकिन बच्चे को स्तन की जरूरत है बहुत जरूरत है भोजन भी वही उष्णता भी वही प्रेम भी वही दूसरा मुझे आदर करता है प्रेम करता है फिक्र करता है इसका प्रमाण भी वही बस धीरे धीरे शुरू हुआ वो दूसरा महत्वपूर्ण होने लगा मां थोड़ी देर को नहीं आती बच्चा पानी में पड़ गया है या पेशाब कर ली है और गीला कपड़ा हो गया है तो परेशान हो रहा है दूसरे की जरूरत है असहाय बच्चा दूसरे की जरूरत अनुभव करने लगता है और माँ बाप भी इसमें मजा लेते हैं कि बच्चा निर्भर कोई जवाब आप पर निर्भर होता है तो अच्छा लगता है कि आपकी भी दुनिया में कुछ जरूरत है जब बच्चे अपने पैर पर खड़े हो जाते हैं तो मां बाप को सच में अच्छा नहीं लगता ऊपर से तो कहते हैं कि हम बड़े प्रसन्न हैं कि अब तुम अपने पैर पर खड़े हो गए मगर उनका चेहरा जरा गौर से देखो वो ये कह रहे हैं कि ठीक है मतलब अब हमारी तुम्हें कोई जरूरत ना रही ऐसे तो ऊपर से बच्चों के शादी विवाह कर देते मगर भीतर से विरोध पैदा होता है इसलिए सास बहू झगड़ते ही रहते हैं झगड़ते ही रहते हैं सास ये बर्दाश्त कर ही नहीं सकती कि मेरा बेटा जो सदा मुझ पे निर्भर था आज किसी और स्त्री पर निर्भर हो गया जिसको बुद्धिमान बनाने में मुझे 25 साल लगे एक औरत ने पांच मिनट में बुद्धू बना दिया इसको सास बर्दाश्त करे भी तो कैसे करे आग जलती बिल्कुल स्वाभाविक है कहते हैं कि प्रसन्न रहो अब अपने पैर पर पे खड़े हो गए मगर जरा गौर देखना, करना उनके चेहरे पर उनकी भाषा पर बड़ी मजबूरी में जैसे बात कही जा रही चाहेंगे तो अब भी मां बाप की बच्चे उन पर निर्भर रहे चाहेंगे तो वो कि सदा निर्भर रहे क्योंकि उनकी निर्भरता में अहंकार की तृप्ति है तो मां बाप पूरी चेष्टा करते हैं कि बच्चा निर्भर हो हर चीज पे निर्भर हो बच्चे ही निर्भर नहीं कर लेते हम हम बड़ों को भी निर्भर करते स्त्रियां पतियों को बिल्कुल निर्भर कर लेती ऐसे ऊपर से तो ख्याल यही होता और दिखावा भी यही होता और शायद पत्नियों को भरोसा भी यही होता है कि हम सेवा कर रहे हैं वो पत्नी को माचिस भी ना उठाने देंगी पति को सिगरेट भी ना उठाने देंगी वो खुद उठाकर सिगरेट लाएंगी माचिस जला देंगी वो इतना निर्भर कर लेंगी पति को कि दो दिन के लिए पत्नी मार के चला जाए तो पति बिल्कुल असहाय है उसको पता नहीं कि सिगरेट कहां कि माचिस कहा मुल्ला नसुद्दीन एक दिन खोज रहा है चौके में पत्नी चिल्ला रही कि बड़ी देर हो गई तुम्हें तो नमक नमक भी नहीं मिल रहा उसने कहा मैंने करीब करीब सब डब्बे खोल डाले नमक का कुछ पता नहीं चल रहा पत्नी ने कहा तुम अंधे हो बिल्कुल आंख के अंधे हो उम्र तुम्हारी हो गई मगर मेरे बिना तुम एक इंच नहीं चल सकते हो अरे सामने ही जिस डब्बे में लिखा है मिर्ची उसी में नमक स्त्रियों के अब अपने ढंग होते कि लिखा है मिर्ची और रखा है नमक ये उनका सीक्रेट कोड ये पति लाख सिर मार के मर जाए कितने ही शब्द कोशों में देखें मिर्ची कहीं भी नमक नहीं पति को बिल्कुल निर्भर कर देना जरूरी है पति भी पत्नी को निर्भर कर लेता अपने ढंग से गहने लाके, नई साड़ियां लाके। के ये एक दूसरे की निर्भरता पर जीरा जगत है यहां हम एक दूसरे को निर्भर करते हैं क्योंकि अच्छा लगता है कि हम पे इतने लोग निर्भर हैं जितने ज्यादा लोग तुम पे निर्भर हैं तुम उतने बड़े मालूम पड़ते हुए मगर ध्यान रखना जब तुम दूसरों को निर्भर करोगे तो दूसरे तुम्हें निर्भर करेंगे यहां गुलामी पारस्परिक होती स्वतंत्र होना हो तो किसी को निर्भर मत करना और किसी के निर्भर मत होना मगर ये जिंदगी का ढांचा ऐसा है कि यहां सब एक दूसरे के निर्भर हैं और सब चाहते हैं कि एक दूसरे के निर्भर रहे इसलिए धर्म भारतीय तुझे अड़चन होती है अकेलापन इतना महसूस होता है कि घबरा गबड़ा जाती घबराने का कोई कारण नहीं और मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि जंगल जाके अकेले हो जाओ मैं तो यह कह रहा हूं कि संसार में ही रहो मगर अकेले होने से घबराओ मत अकेले होने का मजा लो और जब कभी मौका मिल जाए और पतिदेव मछली मारने चले जाए तो बहुत अच्छा हुआ कि गए कि पत्नी जाके पड़ोस में गपशप करने लगे तो बहुत अच्छा हुआ थोड़ी देर तो अकेले बैठो थोड़ी देर तो बिल्कुल चुप हो जाओ बिल्कुल अकेले रह जाओ जैसे दुनिया में कोई भी नहीं तुम ही हो बस तुम्हारा ही अकेला होना है और तुम चकित हो जाओगे उसी चुप बैठने में धीरे धीरे तुम्हें रस का अनुभव होगा आत्मरस का स्वयं की अनुभूति होगी जो बड़ी प्रीतिकर है बड़ी सुखदाई है बड़ी मुक्तिदाई। है। फिर तुम्हें वो उदासी नहीं घेरेगी फिर अकेलेपन में तुम्हारे भीतर ऐसी प्रफुल्लता होगी जैसे संग साथ में भी ना होगी फिर तुम भीड़ में जाओगे तो ऐसा लगेगा कि कब छुटकारा हो क्योंकि भीड़ है क्या सिवाय उपद्रव की शोरगुल के, के अतिरिक्त और है क्या तुम्हारी भीड़ तुम्हारी पार्टियां और तुम्हारे भोज और तुम्हारे विवाह और तुम्हारे सभा मंडप सिवाय उपद्रव और सोरगुल के और क्या हैं? उत्सव कहां है अजीब हालत हो जाती है। अभी कुछ दिन पहले दो चार दिन पहले किसी को पड़ोस में उत्सव मनाना बेटा पैदा हो गया बस लगा दिया जोर से माइक बजाने लगे फिल्म की बेहूदी धुने न जिनमें कोई तुख है न कोई अर्थ है उछलकूं अभी भारतीय फिल्मों में आदमी तो पैदा ही नहीं हुआ अभी डार्विन के पहले की चल रही फिल्म उछल कु और जितना उछला कुंद हो उतनी ही ऊंची फिल्म उतनी ही चलती मारधार उछल कुंद शोरगुल सोर, सोर सरापा इसको तुम गीत कहते हो संगीत कहते हो उत्सव कहते हो तो उपद्रव क्या है फिर फिर उपद्रव किसको कहोगे फिर तो कोई आदमी शांत बैठा हो तो उसको उपद्रवी कहना चाहिए ये देखो उपद्रवी बैठा बिल्कुल शांत हमें उत्सव मनाना भी नहीं आता क्योंकि हमें अकेला होना ही नहीं आता हमें एकांत में ही रस नहीं तो हमें रस क्या होगा उत्सव में भी रस हो सकता है जहां कुछ ऐसे लोग मिल बैठे जिन सबको एकांत होने का मजा है तो उत्सव में भी रस होता है तो दस लोग चुप बैठ के भी ऐसे गहन आनंद के सागर में डूब सकते हैं जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते उदासी घेर लेती होगी क्योंकि उपद्रव को तुमने अब तक उत्सव समझा है एकांत का गणित सीखो एकांत की भाषा सीखो जिंदगी एक बड़ी अबूझ पहेली सबसे बड़ी अबूझ बात यह है कि इस दुनिया में सर्वाधिक आनंद को वे लोग उपलब्ध होते हैं जो अकेले होने की कला सीख जाते हैं। यहां सर्वाधिक दुख उनको मिलता है जो अकेले होने की कला नहीं जानते संन्यास है अकेले होने की कला और फिर मैं तुम्हें याद दिला दूं कि अकेले होने से मेरा मतलब भौतिक नहीं होता बाहरी नहीं होता कि चले गए पहाड़ पर और अकेले बैठ गए उससे कुछ भी ना होगा पहाड़ पर बैठ के करोगे क्या बैठ के गुफा में यही सोचोगे कि पता नहीं बंबई में कौन कौन सी फिल्में लग गई कि पता नहीं धंधे की क्या हालत है कि पता नहीं लड़का दुकान ठीक से चला रहा है कि नहीं सोचोगे क्या बैठकर गुफा में जरा मुझे कहो जरा आपने भीतर ही बैठ के घर में आज बैठ के दरवाजा बंद करके सोचना कि चलो पहुंच गए हिमालय की गुफा में आप क्या सोचेंगे तुम बड़े चकित होगे तुम सोचोगे तो यही बाजार की बात है तुम्हारे पास बजारू मन हिमालय पर ले जाके क्या करोगे मैं तुमसे कहता हूं हिमालय वाला मन पैदा करो फिर बाजार में भी हिमालय होता है हिमालय भीतर पैदा करो प्री मैं हूं एक पहेली भी जितना मधु जितना मधुर हास जितना मद तेरी चितवन में जितना क्रंदन जितना विषाद जितना विष जग के स्पंदन में पीपी -पी में चिर दुख प्यास बनी सुख सरिता की रंगरेली भी मेरे प्रतिरोमों से अवरित झरते हैं निर्झर और आग करती विरक्ति आसक्ति प्यार मेरे स्वासों में जाग जाग प्री मैं सीमा की गोद पली हूं असीम से खेली भी तुम सीमा की गोद में हो लेकिन असीम के हकदार प्री मैं सीमा की गोद पली हूं असीम से खेली भी तुम पृथ्वी पर हो लेकिन आकाश के मालिक हो तुम भीड़ में हो लेकिन अकेले की तुम्हारी संपदा खो मत देना नहीं तो उदासी होगी नहीं तो बड़ी बेचैनी होगी और अगर भीड़ में ही रहे और भीड़ में ही जिए और भीड़ में ही मरे तो तुम्हारी जिंदगी एक लंबी व्यथा होगी तुम रोते ही रहोगे और रोते ही जाओगे मैं नीर भरी दुख की बदली स्पंदन में चिर निस्पंद बसा क्रंदन में आहत विश्व हंसा नैनो में दीपक से जलते पलकों में निर्झरणी मछली मेरा पग पग संगीत भरा स्वासों से स्वप्न पराग झरा के नव रंग बुनते दुकूल छाया में मले बया पली मैं छितिज भ्रुकुटी पर घिर धूमिल चिंता का भार बनी अविरल रज कण पर जलकण हो बरसी बर अंकुर बन निकली पथ को न मलिन करता आना पद चिन्ह न दे जाते जाना सुधि मेरे आगम की जग में सुख की सिहरन हो अंत खिली विस्तृत नभ का कोई कोना मेरा न कभी अपना होना परिचय इतना इतिहास यही उमड़ी कल थी मिट आ चली अगर जीवन तुमने यू ही भीड़भाड़ में गुजार दिया तो एक दिन तुम इतना ही पाओगे परिचय इतना इतिहास यही उमड़ी कल थी मिट आ चली मैं नीर भरी दुख की बदली लेकिन यह तुम्हारी नियति नहीं है यह तुम्हारा दुर्भाग्य होगा दुर्घटना होगी ऐसा होना नहीं था होने की कोई अनिवार्यता नहीं थी तुम चाहे तो जीवन एक आनंद मग्न उत्सव हो सकता था और तुम छुद्र से विराट की तरफ बढ़ते सीमा से असीम की तरफ बढ़ते मृत से अमृत की तरफ बढ़ते तुम हो इतने विराट प्री मैं सीमा की गोद पली हूं असीम से खेली भी लेकिन एक कुंजी सीखनी ही पड़ेगी उसी कुंजी से ताले खोलते हैं जीवन के रहस्य वह कुंजी है एकांत अंतर एकांत 24 घंटे में थोड़ा समय निकालो धर्म भारती शुरू शुरू में उदासी लगेगी लगने रहना पुराना अभ्यास है शुरू शुरू में परेशानी लगेगी लगने देना लेकिन एक घड़ी 24 घंटे में चुपचाप बैठ जाओ न कुछ करो ना कुछ गुनो न माला फेरो न मंत्र जपो न प्रार्थना करो कुछ भी ना करो चुपचाप हां फिर भी विचार चलेंगे चलने दो देखते रहना निरपेक्ष भाव से जैसे कोई राह चलते लोगों को देखता है क्या आकाश मूर्ति बदलियों को देखता है निष्प्रयोजन देखते रहना तथस्थ देखते रहना बिना किसी लगाव के बिना निर्णय के ना अच्छा ना बुरा चुपचाप देखते रहना गुजरने देना विचारों को आए तो आए ना आए तो ना आए ना उत्सुकता लेना आने में ना उत्सुकता लेना जाने में और तब धीरे धीरे एक दिन वो घड़ी आएगी कि विचार विदा हो गए होंगे सन्नाटा रह जाएगा सन्नाटा जब पहली दफा आता है तो जैसे बिजली का धक्का लगे ऐसा रोआ रोआ कब जाएगा क्योंकि तुम प्रवेश करने लगे फिर उस अंतरअवस्था में जहां गर्भ के दिनों में थे ये गहरा झटका लगेगा तुम्हारा संबंध टूटने लगा संसार से तुम्हारा संबंध छिन्न भिन्न होने लगा भीड़भाड़ से तुम संबंधों के पार उड़ने लगे झटका तो भारी लगेगा जैसा हवाई जहाज उठेगा जब पहली दफे पृथ्वी से तो जोर का झटका लगेगा ऐसा ही झटका लगेगा घबराना मत एक बार पंख खुल गए आकाश में एक बार उड़ चले तो अपूर्व अनुभव अपूर्व आनंद है फिर एकांत कभी दुख ना देगा एकांत तो क्या फिर भीड़ भी दुख ना देगी क्योंकि तब भीड़ में भी एकांत बना रहता है जिसको भीतर सधने की कला आ गई वो बीच बाजार में खड़े होकर भी ध्यान में हो सकता है दुकान पर बैठे बैठे काम करते करते और भीतर धुन बसती रहेगी निस्स रात दिन नींद में भी उसकी धुन बचती रहेगी लेकिन अभी मैं समझता हूं उदासी लगती होगी घबराहट होती होगी अकेलापन डराता होगा ये स्वाभाविक लक्षण प्रत्येक मनुष्य को इस तरह की गलत शिक्षण दी गई है सम्यक शिक्षा होगी अगर कभी तो हम प्रत्येक बच्चे को अकेला होना भी सिखाएंगे साथ होना भी सिखाएंगे अकेला होना भी सिखाएंगे साथ होना इस तरह सिखाएंगे कि अकेलापन मिटे ही नहीं और साथ भी हो जाना जैसे जल में कमल होता है और जल छूता नहीं ऐसे भीड़ में भी रहना और भीड़ को छूने भी मत देना भीड़ में जाना भी और बच के निकल भी आना अपने दामन को बचा के चले आना तब एक जीवन की और ही दूसरी अनुभूति है कबीर ने कहा ज्यो की त्यों धरदीनी चदरिया खूब जतन से ओढ़ी रे चदरिया फिर दामन पे दाग नहीं लगते फिर तुम भीड़ में भी रहो तो भी तुम्हारी चादर पर दाग नहीं लगते जैसी कि तैसी परमात्मा के हाथ में लौटा दी जाती कि ये लो रखो अपनी चादर दी थी तुमने हमने जतन से ओढ़ी जतन से उपयोग की मगर कोई दाग नहीं लगे किस चादर की बात कबीर कर रहे हैं यही भीतर के एकांत ये भीतर के शून्य ये भीतर के मौन भीतर के ध्यान ध्यान की चादर्श तुम्हारे पास तो तुम्हारे जीवन में वास्तविक जीवन का पहला संस्पर्श होगा यह हो सकता है और धर्म भारती मेरे पास होके अगर यह न हो तो समझना कि तुम बहुत बाधाएं डाल रही होगी इसके होने में बाधाएं हटा लो अड़चने विदा कर दो ये तो नाव चली ही है इस पे सवार हो जाओ पाल खोल दिए गए हवाएं ले चली हैं इसे पतवार भी हम नहीं चलाते पतवार भी कौन चला जब परमात्मा ही हवाओं में बांध के पालों को और ले जाता है अपने सागर तट पर तो कौन चिंता करे पतवारों की और मैं तुमसे यह नहीं कह रहा हूं जब मैं परलोक उस पार उस गंतव्य की बातें करता हूं तो तुमसे यह नहीं कह रहा हूं कि कल होगा कि परसों होगा कि अगले जन्म में होगा मैं तुमसे यह कह रहा हूं यह चाहो तो अभी हो सकता है यहां हो सकता है होना ही चाहिए अपने को संगठित करो अपने को एकजुट करो बस मत कर देना अरे पिलाने वाले हम नहीं विमुख हो वापस जाने वाले अपनी असीम तृष्णा है तेरा वैभव अक्षय है अक्षय अरे लौटाने वाले उसके मंदिर पे बैठो तो फिर लौटने की बात ही मत करना उदासी आए बेचैनी आए पीड़ा आए पुरानी आतें बल मारें फिक्र मत करना बस मत कर देना अरे पिलाने वाले हम नहीं बिमुख हो वापस जाने वाले अपनी असीम तृष्णा है तेरा बैभव अक्षय है अक्षय अरे लुटाने वाले हम अलख जगाने आए तेरे दर पे हम मिट मिट जाने आने, हम मिट मिट जाने आए तेरे दर पे। इस रिक्त पात्र को भर दे भर दे भर दे मदहोश हमें तू कर दे कर दे कर दे हम खड़े द्वार पर हाथ पसारे के हो जाएं अमर ए अमर हमें तू बर दे है एक बिंदु में सिंधु भरा जीवन का परिपूरित कर दे मानस सुने का फिर और यहां पर पाना ही है खोना हंसकर पीने में छिपा प्यास का रोना चलने दे सुख के दौर अरे चलने दे भर जाए दुख से उर का कोना कोना अपना असीम अस्तित्व दिखा दे हमको बस लय हो जाए बस लय हो जाना अरे सिखा दे हमको तेरी मदरा का बूंद बूंद दीवाना हम नहीं जानते अपना हाथ हटाना इस पथ का अथ है नहीं न इसकी इति है गति है गति है गति है बस बढ़ते जाना किसोर चले है हुआ कहां से आना किसने जाना निज को किसने पहचाना माना की कल्पना और ज्ञान है माना पर अविश्वास का भ्रम का यही ठिकाना है एक आवरण बुना हुआ है जिसमें दिन रात और सुख दुख का ताना बाना उस और व्यर्थ का यह प्रयास जाने दे पाने दे हमको मुक्ति यहीं पाने दे मैं तुमसे कह रहा हूं हो सकता है अभी और यहीं चाहिए कि तुम एकजुट हो चाहिए कि तुम्हारे भीतर ऐसी त्वरा हो कि रोआ रोआ प्यास से भर जाए कि रोआ रोआ पुकार से भर जाए उठना ही मत उसके मंदिर पर बैठ गए तो इस ना उठने के संकल्प को ही मैं सन्यास कहता हूं बस मत कर देना अरे पिलाने वाले हम नहीं बिमुख हो जाने वाले अपनी असीम तृष्णा है तेरा वैभव अक्षय है अक्षय अरे लुटाने वाले हम अलख जगाने आए तेरे दर पे, हम मिट मिट जन जाने आए तेरे दर पे, हम आ ही गए तेरे द्वार पर मिटना हो तो मिटेंगे लौटेंगे नहीं इस संकल्प से जो ध्यान में बैठेगा उसका ध्यान सुनिश्चित पूर्ण होना है आश्वासन है उसका ध्यान सदा पूरा होता है उसके ध्यान में कोई बाधा नहीं पड़ती परमात्मा चाहता है कि तुम पर ध्यान की वर्षा हो परमात्मा कंजूस नहीं है कृपण नहीं है परमात्मा तो अपात्र को भी देने को तैयार है मगर हम ऐसे अपात्र हैं कि अपात्र को भी उल्टा रख के बैठे अपात्र को तो कम से कम सीधा करो तेरी मदिरा का बूंद बूंद दीवाना हम नहीं जानते अपना हाथ हटाना इस पथ का अथ है नहीं ना इसकी इति है गति है गति है गति है बस बढ़ते जाना ध्यान में बढ़े चलो ना इसका कोई प्रारंभ है और ना कोई अंत है ध्यान की इस अनंत यात्रा पर अपने को गमा दो खो जाओ ध्यान करते करते ध्यान ना बचे ध्यान ही बचे गीत गाते गाते गीत ही बचे गायक ना बचे नाचते नाचते नृत्य ही बचे नर्तक ना बचे और उसी क्षण मिलन हो जाएगा भर जाएगा तुम्हारा रिक्त पात्र हम रिक्त इस रिक्त पात्र को भर दे भर दे भर दे इस मदहोश हमें तू कर दे कर दे कर दे हम खड़े द्वार पर हाथ पसारे कप के हो जाए अमर ए अमर हमें तू बर दे है एक बिंदु में सिंधु भरा जीवन का परिपूरित कर दे मानस सुनेपन का एक क्षण में बरस सकता है सागर एक क्षण में बूंद सागर हो सकती मगर सब तुम पर निर्भर अधूरे अधूरे उपक्रम मत करना कुनकुने कुन कुने प्रयास मत करना जलो तो ऐसे जैसे मसाल दोनों तरफ से जले एक साथ जले एक क्षण को भी जलो मगर पूरे जलो और उसी एक क्षण में घटना घट जाती उस और व्यर्थ का यह प्रयास जाने दे पाने दे हमको मुक्ति यहीं पाने दे मैं तुमसे कहता हूं यही मुक्ति है यही मोक्ष है मोक्ष एक मनोविज्ञान है मुक्ति मन की एक अपूर्व दशा है नरक भी यहीं है वह तुम्हारे गलत जीने का ढंग स्वर्ग भी यही है वह तुम्हारे ठीक जीने का ढंग और मोक्ष भी यही है वह तुम्हारे परमात्मा में जीने का ढंग अपने को खोकर जो परमात्मा में जीता है वह मुक्त है अंतिम प्रश्न आनंद और अनुग्रह से हृदय भर गया है क्या करूं क्या न करूं कैसे धन्यवाद दूं गाओ गुनगुनाओ नाचो रो ओ विभावरी चांदनी का अंगराग मांग में सजा पराग रश्मि तार बांध मृदुल चिकुर भारी ओ विभावरी अनिल घूम देश देश लाया प्री का संदेश मोतियों के सुमन कोश वार वार री ओ विभावरी लेकर मृदु मृद उर्म बीन कुछ मधुर करुण नवीन प्री की पदचाप चाप मदिर गल ओ विभावरी बहने दे तिमिर भार बुझने दे यह अंगार पहन सुरभि का दुकुल वकुल हार ओ विभावरी आनंद उठा अनुग्रह उठा तो गाओ छेड़ो एक तारा फिक्र भी मत करना छंद की मात्राओं की मस्ती हो तो काफी गाओ तो इसकी चिंता मत करना कि कंठ है या नहीं कोकल का भाव हो तो काफी नाचो तो मत फिक्र करना कि नाच आता है या नहीं अलमस्ती हो तो काफी फिर धन्यवाद जिसे हम देने चले हैं वह कोई पराया नहीं तुम्हारा ही अंतर्भाव है परमात्मा तुम में विराजमान है तुम मुझ में प्री, फिर परिचय क्या तारक में छवि प्राणों में स्मृति पलकों में नीरव पद की गति लघु उर्मे पुलकों की संस्कृति भर लाई हूं तेरी चंचल और करूं जग में संचय क्या तेरा मुख साहस अरुणोदय परछाई रजनी विसाद में यह जागृति वह नींद स्वप्न में खेल खेल थक थक सोने दो मैं समझूंगी सृष्टि प्रलय क्या तेरा अधर विचुंबित प्याला तेरी ही स्मित मिश्रित हाला तेरा ही मानस मधुशाला फिर पूछूं क्या मेरे साकी देते हो मधुमे विश्व में क्या रोम रोम में नंदन पुलकित सांस सांस में जीवन ससत स्वप्न स्वप्न में विश्व अपरिचित मुझ में नित बनते मिटते प्री स्वर्ग मुझे क्या निष्क्रिय ले क्या हारूं तो खोऊं अपनापन पाऊं प्रीतम में निर्वासन जीत बनू तेरा ही बंधन भर लाऊं सीपी में सागर प्री मेरी अब हार विजय क्या चित्र तू मैं हूं रेखाक्रम मधुर राग तू मैं स्वर संगम तू असीम मैं सीमा का भ्रम काया छाया में रहस्य में प्रेसी प्रीतम का अभिनय क्या वही प्यारा है वही प्रेसी है। वही है गायक वही है गीत तुम मुझ में प्री, फिर परिचय क्या किसको निवेदन करें किसके चरणों में फूल चढ़ाएं? चरण भी उसके फूल भी उसके चढ़ाने वाला भी उसका लेकिन फिर भी जब अहोभाव उठता है तो अहोभाव प्रकट होना चाहता है तो गाओ नाचो गुनगुनाओ ओ विभावरी चांदनी का अंगराग मांग में सजा पराग बांध भारी ओ विभावरी अनिल घूम देश-देश लाया प्री का संदेश मोतियों के सुमन कोश वार वारी ओ विभावरी लेकर कर मृद कुछ मधुर करुण नवीन प्री की पदचाप चाप मलारी ओ विभावरी बहने दे तिमिर भार बुझने दे यह अंगार पहन सुर भी कद कुल बकुल हारी ओ है